O, O.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 एक पैर से ऐसा कहा जाता है ना एक पैर से दो पैर भी नहीं रहते एक पैर से बिल्कुल स्थिर हो जाता है और उस पर विंग भी किया गया प्राचीन श्लोकों के अंदर तो ये कहते हैं कि बड़ा ध्यानी योगी दिखाई देता है एकाग्र है बिल्कुल स्थिर हो करके तो कहता है कि तुमको पता नहीं है इसी ने मेरे कुल का नाश किया है मछलियां बोलती जो तुमको ध्यान ही दिखाई दे रहा है ना इसी ने मेरे कुल का नाश किया है इसी चालाकी से जो तो, तो मछली को पकड़ने के लिए वो बैठा हुआ है ऐसा तो उसे बगुला भगत बोलते हैं मतलब तो झूठा तो वास्तविक तो भगत नहीं है झूठा है ऊपर से दिखावा है ऐसा तो उस रूप में भी इसको कुछ लेते हैं कि तिप्त बाला की अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाला लेकिन है नहीं बड़ा और अनुचान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 पूरे विश्वास के साथ कि हाँ मैं तेरे को बता दूंगा मैं तेरे को सिखा दूंगा इसके बारे में बताऊंगा तो मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूँ तो सो वाचे अजात शत्रु अजात शत्रु उसको बोला सहस्रम ए वाची ददमा तेरी इस वाणी पर ही तूने मेरे को ये कहा आपने मेरे को ये कहा आज की भाषा में कहे तो कि मैं तुम्हारे को आपको भ्रम के बारे में बताऊंगा ये जो तुमने वचन बोला तुम्हारी इसी बात पर तुम्हारे को एक हजार गाय देता हूं प्रसन्न हो गया ये वाक्य बोलने वाला भी तो सामान्य व्यक्ति नहीं इसी वाक्य से ही खुश हो गया कहते हैं ना तुम्हारे वाक्य पे बलिहारी जाए तेरे वाक्य पे नौछा बनाए ये जो वाक्य बोला है क्या वाक्य बोला है कोई व्यक्ति आके बोले कि भ्रम के बारे में बता रहा हूं बताऊंगा तुम्हारे को बताएगा ना बताएगा क्या बताएगा लेकिन इतना कह दिया उसी से प्रसन्न हो गया यजात शत्रु भी ब्रह्म के बारे में इच्छुक था इसकी भी कोई ना कोई उत्सुकता थी कि कोई ये आकर के मेरे को कह रहा है कि तेरे को ब्रह्म के बारे में बताऊंगा तो कुछ न कुछ विशेष बात होगी तो कहते हैं कोई एक वाक्य बोल देते हैं अच्छी से तो तुम्हारे घी में तो मुंह में घी शक्कर मुंह में गुड़ ऐसे कुछ बोलते हैं कि मतलब बहुत अच्छी बात कही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 तो सह हुआ चार्ग्य एव असौ आदित्य पुरुष एतम एव अहम ब्रह्मोपास थी ये जो आदित्य में पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ ये जो आदित्य सूर्य है इसी में जो है इसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ पीछे भी चर्चा आई थी ये सुनते ही अजात शत्रु बोला स हुआ अजात शत्रु मामा मा ये तस्वीन मेरे को इस बेरा मैं कुछ मत बोला तो इसमें ब्रह्म है देखो ये सूर्य या आदित्य ही ब्रह्म है बोले इस बारे में और मत बोलो मेरे को मामा एवं संविष्ठा अतिष्ठा सर्वेशम भूता मूर्धा राजा इतिवा वह एतम उपास्य थी इसकी उपासना तो मैं भी करता हूं लेकिन इसको मैं अतिष्ठा ये अतिक्रांत होकर के स्थित है औरों से ऊपर सबसे बढ़ करके सर्वेशां भूताना मूर्धा सब भूतों के मूर्धा है सिर है शीर्ष है राजा है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 उसने कहा चलो अब वो तो ब्रह्म का उपदेश ही देने के लिए आया था उसको ब्रह्म का उपदेश दिए भी ना थोड़ा जाएगा बोले तो ठीक है चलो किसको छोड़ते हैं तो स हो वाच्य गार्ग्यो यह एव असौ चंद्रे पुरुषः एतम एवं अहम ब्रह्म उपास बोले जो चंद्रमा में दिखाई दे रहा है जो चंद्रमा है चंद्र में जो पुरुष है इसको मैं ब्रह्म की तरह उपासना करता हूं चलो एक बात नहीं दूसरी से पूर्ण तो करना ही है ब्रह्म तो बताना ही है उसको चंद्रमा में जो पुरुष है वो ब्रह्म है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 सया एकम एवम अहर सुतह प्रसुतो भवती जो इसको इस प्रकार से जानता है वह बार बार प्रतिदिन सुत और प्रसुत होता है श्रेष्ठ होता है लोगों तो के लिए उपयोगी होता है अन्नम खीयते उसका अन्न क्षीण नहीं होता है अन्न उसके पास सदा बना रहता है वह इतना लाभ है इसका ये भ्रम तो है नहीं इसको तो मैं भ्रम नहीं और कुछ बोलो तो गार्गे फिर बोलता है सहवाचा गार्यो यह एवं असौ विद्युती पुरुषः ये जो विद्युत में पुरुष दिखाई दे रहा है एतम एव अहम् ब्रह्म उपासेति इसी को मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं अभी सब जगह क्या रहा एतम एव अहम ब्रह्मोपास है एतम एव इसको ही आदित्य का आया था तो एतम एव इसी को ही क्योंकि तो उस समय तो वो यही बोलेगा वो ये कहेगा इसको भी ऐसा तो नहीं बोलेगा इसी को मैं ब्रह्म उपासना करता हूं खंडित हो गया तो अब क्या चंद्र को ही उपासना करता हूं ब्रह्म मान करके वो भी खंडित हो गया तो बोले विद्युत को ही बोले तो क्या दाल नहीं गल रही है यहाँ पर एवं विद्युती पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपास स होवाच अजात बोला अजात शत्र मां माँ ये तस्मिन इस विषय में मुझे और कुछ मत बोलो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 तो ठीक है गार्ग्य के पास बहुत सारे थे बहुत सारे ब्रह्म थे तो सहोवाचा गार्ग्य एव अयम आकाशे पुरुषः एतम एव अहम ब्रह्म उपास्य थे ये जो आकाश में पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म के रूप में मानता हूं अब आकाश में पुरुष है स होवाचा अजात शत्रु बिल्कुल वो के वही वाक्य है अजात शत्रु ने फिर कहा मामा ये तस्मिन अब मामा करके दो बार दो बार बोल रहे है मामा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 वाह अहम एतम तम उपास थी इस आकाश को मैं पूर्ण के रूप में अप्रवर्ती दूसरों को प्रेरित ना करने वाला इस रूप में मैं इसकी उपासना करता हूँ आकाश है पूर्ण है मतलब तो उसकी कोई कमी नहीं है क्षेत्र पूरा विस्तृत है कोई सीमा नहीं है नहीं नहीं तो पूर्ण है अप्रवर्ती दूसरे इसको चला नहीं सकते या ये स्वयं नहीं चल सकता है प्रवृत्ति नहीं है गति नहीं कर सकता सब जगह है इस रूप में मैं इसकी उपासना करता हूँ और एतम एवं उपास्ते उपास प्रजया पशु और जो इसकी इस ढंग से उपासना करता है वो प्रजा और पशुओं से पूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पूर्ण है तो ये भी पूर्ण हो जाता है ना से अस्मात् प्रजा उद्वर्तते उसकी प्रजा इस लोक से नष्ट नहीं होती है हटती नहीं है मरती नहीं है बनी रहती है प्रशंसात्मक वाक्य है अब पूरा पूरा ठीक ठीक वैसे देखना हो कि भाई आकाश से यह कैसे होता है तो विचारणीय अनुसन्देह है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 बोले आपको परमात्मा के दर्शन कराऊंगा एक मंदिर में ले गए एक प्रतिमा दिखाई बोले नहीं ये तो पता है मुझे दूसरी में चलो इसको देखो चलो वहां नहीं तो चलो वहां चलते हैं चला नहीं वहां चलते हैं एक से एक बढ़कर के सबको बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा मान के किसी तरह उसको संतुष्ट करना चाह रहे हैं तो अजात शत्रु ने कहा सहो आचा अजात शत्रु माँ माँ संविदिष्टा और कुछ मत बोलो इस बारे में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 शमशान को वैकुंठध धाम बोलते हैं कई जगह लिखा हुआ रहता है तो वो वैकुंठधधाम वो उस जगह ले जाने वाला है ये रास्ता है उसका इस रूप में वैकुंठध धाम अपराजिता सेना इसकी सेना जो है वो कभी पराजित नहीं होती है तो इस सेना को कोई रोक दे तो पराजित हो जाती है अब वायु को कोई रोक सकता है क्या कितना रोकेगा कितनी दूर तक रोकेगा इधर ना उधर से कहीं ना कहीं से तो, तो। पूरी वायु को कौन रोक सका है या कोई रोक सकता है कितना ही पर्दा लगा ले कितनी ऊंची दीवार कर ले थोड़ा सा रोकेगा बाकी तो अपराजिता है वो ऐसी सेना है उसकी तो मैं तो इसको इस रूप में उपासना करता हूं और स या एतम एवं उपास्ते जो इसकी इस ढंग से उपासना करता है तो विष्णु और जिष्णु और ह अपराजिष्णु और वो जिष्णु जीतने की इच्छा वाला जीतने वाला बन जाता है और अपराजिष्णु दूसरों के द्वारा जीता न जाने वाला हो जाता है स्वयं जीत लेता है दूसरों को और दूसरों से न जीता जाने वाला हो जाता है और अन्यस्त्य जाइए अन्यस्त्य मतलब तो जो सपत में है शत्रु हैं उनको जीतने वाला हो जाता है जो वायु की ऐसी उपासना करता है बोले सब करके देख रखा है मैंने इसकी वास्तविकता भी जानता हूं और इसकी महत्ता भी जानता हूं इसके सबके लाभ भी बताती इससे इतना इतना हो सकता है जैसे दवाइयों के बारे में भी होता है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 गार्ग्य ने फिर कहा स होवा चार्ग्यो एवं आदर्शे पुरुषः एतम एव अहम् ब्रह्मो उपासे बोले ये जो दर्पण में पुरुष दिखाई दे रहे हैं इसको मैं ब्रह्म के रूप में मानता हूं दर्पण में कौन सा पुरुष दिखाई देता है हम खड़े हैं तो हम ही दिखाई देते हैं तो स होवाचे अजात शत्रु इसके बारे में और मत कहूँ रोचिष्णु इति व अहम एतम उपास से मैं इसको रोचिष्णु ये चमकदार होता है दर्पण जो होता है ना चमकदार होता है चिलका पड़ता है उससे सूर्य की तरफ हो प्रकाश की तरफ हो तो चमक के आता है तो उस दृष्टि से तो ये रोचिष्णु है इस रूप में मैं इसकी उपासना करता हूं ये चमकीला है और ऐसी परत होती है तो चमकती है प्रकाश को फैला फेंकती है तो स एतम एवं उपास से रोचिष्णु रहा जो इसकी इस से उपासना करता है दर्पण की वो भी रोचिष्णु हो जाता है वो चमकीला हो जाता है रोचिष्णु और हा प्रजा भवती प्रजा भी उसकी चमकीली हो जाती है चमकीली मतलब लोग अधिक कांति वाली लोगों की लोग उसकी तरफ अधिक देखते हैं आकर्षित होते हैं अथो यही सन्नी गच्छती सर्वास्थान अतिरोचती और वो जिनके साथ भी जाता है उन सबसे अधिक रुचि वाला अधिक कांति वाला प्रकाश वाला वह व्यक्ति हो जाता है जो दर्पण की उपासना करता है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 अवगार्य देखिए एक के बाद एक कितने ब्रह्म की उपासनाएं हो सकती हैं यह लोग करते हैं और उसको उसी रूप में मानते हैं चहो वाचारियो यह एवं यंतम पश्चात शब्दो अनुदेति एतम एवं अहम ब्रह्मोपास ये धीरे धीरे सूक्ष्मता में जाता जा रहा है यहम पश्चात शब्दो अनुदयते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 तो सहय एतम एवं उपास्य द्वितीयवान वान हवती वो दूसरे वाला हो जाता है उसके साथ के और साथी उसको मिल जाते हैं न अस्मात गणशित जो उसके गण हैं यानी तो अन्य लोग हैं वो उसके छिन्न भिन्न नहीं होते हैं गण जो समूह है वो छिन्न भिन्न नहीं होता गण उसका बना रहता है उसका कबीला उसका वर्ग गुट बना रहता है टूटता नहीं है। चलो और प्रयास करता है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 लगता है ना और फिल्मों में भी दिखाते हैं और भी है तो बोले छाया दिखाई दे रही है वो भूत की छाया है भूत है ये वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो छाया है तो बोले मैं तो इसको मृत्यु मानता हूं क्योंकि छाया है प्रकाश का अभाव है अंधकार है वो मृत्यु ही है नाशी है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 ये तो अंतिम है ये तो पूरा हो ही जाएगा क्या स हो आचार्य हो यह एवं अयम आत्मनि पुरुष है एतम एवं अहम ब्रह्म कि जो शरीर में पुरुष दिखाई दे रहा है अंदर इसको मैं ब्रह्म मानता हूं ये जो चेतन तत्व है आत्मा इसको मैं शरीर में जो आत्मा है आत्मनी मतलब आत्मनी पुरुष है इस आत्मा में इस शरीर में जो पुरुष है चेतन इसको मैं ब्रह्म मानता हूं अब तो सबसे सूक्ष्म में आ गया तो अजात शत्र फिर वो कि वो कहता है मां इस विषय में और कुछ मत बोलो मेरे को आत्मन भी भीती वहम एक उपास्य थी मैं भी इसकी उपासना करता हूं लेकिन ये आत्मा वाला है ऐसा मैं उपासना करता हूं ये आत्मा वाला है तो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 इसका भी देखिए जैसे कैसे निषेध का रहा है तो स वाचा अजात शत्रु माँ तस्वीर संविदिष्टा इति वा अहम एतम उपास्येति मैं मैं भी इसकी उपासना करता हूँ इसकी उपयोगिता को जानता हूं लेकिन ये ऐसी है कि ये भी आत्मा वाली है इसमें भी एक आत्मा है सही है एतम एवं उपास्य इस शरीर में जो आत्मा है उसको जो की जो उपासना करता है आत्मन भी है भवती वो आत्मा वाला बन जाता है इतना है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 तो विरोचन जिसमें संतुष्ट हो गया वो तो शैली थी बताने की भाई आत्मा क्या है तो बोले पानी में जो दिखाई दे रहा है यही आत्मा है ये शरीर आत्मा है तो कोई उतने से ही संतुष्ट हो जाता है तो उसमें उतने से ही काम चला लेते हैं जो छोटी औषधि से ही संतुष्ट हो जाता है रोग दूर हो जाता है तो उसको बड़ी औषधि थोड़ा दी जाती है भाई इसकी संतुष्टि इतने से हो रही है इतना ही बहुत है उसके लिए इसलिए बहुत सारा उपदेश आगे तक का देते ही नहीं है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 ये तो शरीर की आत्मा ये भी आत्मा वाली है इसकी भी एक और आत्मा है गाड़ के चुप हो गए आगे स हो वाचा जात शत्रु हो एता वन बस इतना ही था इतना ही जानता ब्रह्म के बारे में अब उसने इतने सारे ब्रह्म बता दिए एक के बाद एक बोले बस इतना ही जानते हो ब्रह्म के बारे में वो कहता है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 तो उस पर फिर अजात शत्रु बोलते हैं गार्ग्य को नईता वता विदितम भवती थी बोले इतने मात्र से ब्रह्म विदित नहीं होता है वो अनुचांद था ये गार्ग पढ़ के आया था बहुत कुछ समझता रहा था कि ये भी है ये भी है इतने मात्र से कुछ नहीं होता तो सह हुआ चे गार्ग तो उसको कहा कि चलो मैं तुम्हारे को बताता हूं कहा गार्गी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं आपके पास में आता हूं जैसे उपनयन करते आपके, आपके शासन हो गया नहीं था बता विधि तम भवती थी तो गार्गी बोला कि ठीक है मैं आपके पास आता हूं आप मेरे को अब बताइए भले ही कुछ भी कर रहा हूं लेकिन एक चीज जैसा तो उसके मन में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 वैश्य लोग गर्ग हैं, ब्राह्मणों में भी गर्ग होते हैं वैश्यों में होते हैं अग्रवालों में गर्ग होते हैं गार्गे है गर्ग वो इतना पुराना है देखो ये गर्ग से गार्गे वो गोत्र कितना पुराना चल रहा है हो सकता है अब ये वैश्य भी रहे हों और कुछ भी या तो ब्राह्मण हो और जन्म नहीं तो ये गर्ग गोत्र में होगा लेकिन ब्रह्म के बारे में यह उसने विद्वान हो गया होगा तो ये ब्राह्मण के रूप में था अब थोड़ा सा संकोच तो होता ही है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 सात्वी कंडी का सहन करने वाली होती है हाँ। की? हाँ। बढ़ जाती है हाँ तो वो तो लिखा है न इन्होने सहवाचा अजात शत्रु एत संविदिष्टा विश्वास इति वा अहम एतम उपास मैं इसको सहन शक्ति वाला सहन शक्ति से युक्त ऐसी उपासना करता हूं यहां तक तो उपासना का हो गया फिर आगे क्या लिखा एतम एवं उपासते सवम उपास विशा सहि जो ऐसी उपासना करता है वो स्वयं सहनशील हो जाता है तो तो लिखा ही है इन्होंने वही गुण यहाँ पर आ जाता है और विशा सहिर हजा भवती उसकी प्रजा भी सहनशील हो जाती है तो जो अग्नि की उपासना करता है वो कैसे सहनशील हो जाता है आपने कहा कि वो सहनशील हो जाता है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 परेशानी हो जाती है कि मेरा उपाय व्यर्थ चला गया मेरा तीर व्यर्थ हो गया ठीक है हाँ उस रूप में तो गलत होगा पर सामने वाले की पात्रता ही नहीं है अभी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 Om. Om. Let me do some other deviada. Om.